श्री कृष्ण भावधारा श्री राम कृष्ण के तीन रूप एक और कारण था भारत में सर्वत्र तमोगुण व्याप्त था और तमोगुण सत्वगुण से प्रतीत होता है यदि तमोगुणी व्यक्ति को श्री कृष्ण के उच्च आध्यात्मिक उपदेश सुनाए जाए तो वह उन्हें गलत समझकर और अधिक तमोगुण में डूब जाएगा श्री राम कृष्ण के उपदेशों को ठीक ठीक समझने एवं ग्रहण करने के लिए सत्वगुणी नहीं तो कम से कम रजोगुणी अधिकारी की आवश्यकता है हम यह पाते भी हैं कि श्री रामकृष्ण ने जिन व्यक्तियों को सामान्यतः उपदेश दिए थे वे या तो कर्मठ गृहस्थ थे या विद्यालयों के तेजस्वी फुरतले नौजवान उनके शिष्यों में प्रमुख मास्टर वकील लेखक विचारक प्रचारक अफसर आदि थे घोर तमोगुणी या विषयी लोगों को श्री राम कृष्ण सामान्यतः तो उपदेश देते ही नहीं थे किसी न किसी बहाने उनसे दूर रहते थे इस वर्ग के व्यक्तियों को श्री राम कृष्ण कर्म प्रवृत्ति कम करने एवं भगवान में मन लगाने का उपदेश देते थे एक डिप्टी मजिस्ट्रेट भक्त ने उच्चतर पद पा सके इसके लिए श्री राम कृष्ण से प्रार्थना की श्री रामकृष्ण ने उसका तिरस्कार करके अपने वर्तमान पद से ही संतोष करने का उद्देश्य दिया एक अन्य धनाढ़ भक्त ने स्कूल व अस्पताल खुलवाने की याचना की श्री रामकृष्ण ने उसे निरुत्साहित करते हुए कहा कि यदि भगवान सामने आ जाए तो उनसे स्कूल अस्पताल मांगोगे या ज्ञान भक्ति अतः श्री रामकृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के उपदेशों में विरोधाभास का कारण ढूंढने पर यह बात स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी के उपदेश तमोगुणी दरिद्र अज्ञानी भारतवासियों को जागृत करने के लिए है और श्री रामकृष्ण के उपदेश रजोगुण प्रधान कर्मठ व्यक्तियों के लिए है तमोगुण को दूर किए बिना रजोगुण की प्रवृत्ति के स्तर पर उठे बिना सत्वगुण का निवृत्ति परक जीवन संभव ही नहीं है पर यह है कि स्वामी जी का कार्य श्री रामकृष्ण के उपदेशों के लिए जमीन तैयार करने का क्षेत्र प्रस्तुत करने का था यही कारण है कि ऐतिहासिक दृष्टि से श्री रामकृष्ण के संदेश की अभिव्यक्ति एवं प्रसार स्वामी जी के संदेश के प्रसार के बाद हुआ और माँ शारदा का संदेश माँ के जीवन में न तो तमोगुण की निष्क्रियता है न रजोगुण का चांचल्य माँ अथवा कर्मरत अथक कर्मरत होते हुए भी पूर्ण रूप से शांत गंभीर बाह्य प्रकाश से सर्वथा रहित हैं मानव गुण में प्रतिष्ठिता देवी उनका संदेश भी स्वामी जी एवं श्री कृष्ण के संदेशों से भिन्न है एक शब्द वह है प्रेम माँ कहती है किसी के दोष न देखो दोष देखो अपने कोई पराया नहीं है सभी अपने हैं सभी को अपना बनाना सीखो यह अपना बनाना प्रेम के द्वारा ही संभव है जो स्वयं माँ शारदा ने सारे जीवन किया करके दूसरों को सिखाया प्रेम वस्तुतः वही कर सकता है जो पूर्ण हो यह उसी के लिए संभव है जो सत्वगुण में प्रतिष्ठित हो चुका हो जिसमें भौतिक समृद्धि की कामना तो नहीं है हो बल्कि जो मुक्ति की इच्छा के भी ऊपर उठने में समर्थ हो मां शारदा के संदेश का दूसरा पक्ष उन त्रसित पीड़ित संसार ज्वाला से दावा दग्ध लोगों के लिए है जिन्हें संसार में कहीं आश्रय नहीं मिलता कहीं सहारा नहीं दिखता जो लोग न तो स्वामी जी के आह्वान को सुनकर उठ पाते हैं और अगर उठते भी हैं तो व्यक्तिगत दुर्बलताओं एवं असमर्थताओं के कारण अथवा समाज की क्रूरता के कारण रोजी रोटी कमाने में असमर्थ हो जीवन संघर्ष में पराजित हो गए हैं ऐसे लोगों के लिए माँ हाथ पसारे खड़ी है आँचल से उनके आंसू पोछने उन्हें सहारा देने खड़ी है वे कह रही हैं कहाँ हो मेरे बच्चों आओ आओ और मेरी गोद में शांति से सो सदा याद रखो कि तुम्हारी एक माँ है मां चाहती है थी कि सभी संतानें उनकी यह वाणी याद रखें फिर ऐसे भी लोग हैं जो रजोगुणी हैं पर उस रजोगुण के परिणाम स्वरूप अत्यधिक चंचल हो गए हैं भौतिक दृष्टि से समृद्ध हैं लेकिन भौतिकता ने ही उन्हें संतप्त कर दिया है आधुनिक भोगवाद एवं भागदौड़ व व्यग्रता के जीवन ने उन्हें अशांत कर डाला है सब कुछ होते हुए भी वे अकेले हैं अपने को आश्रयहीन पाते हैं समाज के अंग नहीं बन पाते ऐसे लोगों के लिए भी माँ अपना शांतिवारी वाली सिंचन कर रही हैं विज्ञान टेक्नोलॉजी एवं उसके परिणामस्वरूप प्राप्त भौतिक सुविधाओं ने मानव को सुखी नहीं दुखी ही किया है शांत नहीं अशांत ही किया है यही कारण है कि भौतिक दृष्टि से संपन्न विदेशों में माँ शारदा के प्रति इतना अधिक आकर्षण देखा जा रहा है माँ का संदेश उन दुर्बल साधकों के लिए भी है जो श्री राम कृष्ण के उपदेशानुसार चाहते हुए भी भगवत दर्शन के लिए सर्वस्व का त्याग करने में असमर्थ हैं ऐसे लोगों को माँ अभय देते हुए कहती हैं कि तुमसे जितना ध्यान जब हो करो बाकी मैं करूँगी आखिर तुम कितना कर सकोगे इत्यादि उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण स्वामी विवेकानंद एवं मां शारदा के संदेश एक ही संदेश के तीन पक्ष हैं तथा एक दूसरे के परिपूरक हैं इन तीनों में से किसी एक के भी अभाव में यह संदेश सार्वजनिक सार्वलौकिक एवं सार्वकालिक न होकर एकांगी बन रहा बन, बना रह जाता यहां एक बात समझ लेना आवश्यक है ऐसा नहीं है कि स्वामी विवेकानंद के संदेश के में भगवत दर्शन अथवा सर्वस्व त्याग की बात ना हो या श्री रामकृष्ण ने लोक कल्याण अथवा जन जागरण की बात की ही ना हो अंतर केवल इतना है कि स्वामी जी ने भारत की तत्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप जन जागरण शिक्षा एवं भौतिक उन्नति आदि पर बल दिया था लेकिन विदेशों में उन्होंने विशुद्ध रूप से वेदांत का मुक्ति का संदेश ही दिया क्योंकि वहां पर जन जागरण सेवा आदि की कोई आवश्यकता नहीं थी वहां के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से भूखे थे अतः उन्हें वेदांत का संदेश स्वामी जी ने दिया यह भी स्मरणीय है कि स्वामी जी भारत में सामाजिक अथवा राजनैतिक विचारों के प्रचार के पूर्व धार्मिक विचारों का प्लावन चाहते थे भारत की भौतिक उन्नति भी वे धर्म के माध्यम से चाहते थे वस्तुतः रामकृष्ण शारदा विवेकानंद का संदेश एक ही है अंतर केवल उसके पहलू विशेष पर अधिक बल देने से होता है जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति या समाज के लिए स्वामी जी के संदेश की तथा अमुक के लिए श्री राम कृष्ण के संदेश की आवश्यकता है तब हम यह मानो मानकर चलते हैं कि व्यक्ति और समाज स्थिर गतिहीन इकाइयां हैं लेकिन वस्तुतः ये गतिशील एवं परिवर्तनशील होते हैं व्यक्ति सदा एक सा नहीं होता वह बढ़ता है सीखता है उन्नति करता है विकसित परिपक्व एवं प्रौढ़ होता है उसी तरह समाज की बदलता है समाज भी बदलता है जो व्यक्ति किसी दुर्बल तेजहीन आलसी या आलसी था वह प्रेरणा एवं प्रयास से बलवान तेजस्वी एवं करवट बन सकता है वही पूर्णता प्राप्त कर उदार प्रेमी त्यागी एवं सेवक बन सकता है इसी तरह एक पिछड़ा सामाजिक वर्ग उठ खड़ा हो सकता है प्रगतिशील हो आदर्श समाज में परिणित हो जा सकता है रामकृष्ण शारदा विवेकानंद संदेश के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति अथवा समाज को प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद के नव जागरणकारी आह्वान की आवश्यकता रही हो उसे ही समृद्ध एवं संपन्न होने पर श्री रामकृष्ण के त्याग एवं भगवत दर्शन के संदेश की आवश्यकता पड़ सकती है और अधिक प्रगति करने पर वही व्यक्ति माँ शारदा के संदेश के अनुसार अपने हृदय को प्रसारित कर सभी को अपना बनाने का प्रयत्न करने लगेगा श्री रामकृष्ण के संदेश से श्री रामकृष्ण के संदेश के सौ वर्षों से अधिक हो गए हैं भारत की स्वाधीनता विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के बावजूद आज भी अनेक पिछड़े वर्गों को स्वामी जी के संदेश की आवश्यकता है लेकिन जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों में संतुलन बनाए रखने के लिए अब धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के त्याग और वैराग्य साधना और भगवत दर्शन निवृत्ति और भक्ति के संदेश की अधिकाधिक आवश्यकता महसूस हो रही है तथा होने लगेगी और अब वह समय भी आ रहा है जब माँ शारदा की प्रतिष्ठा प्रत्येक घर में प्रत्येक हृदय में हो अन्यथा प्रगति व प्रवृत्ति निवृत्ति और त्याग दोनों ही जीवन में अशांति एवं असंतुलन ही पैदा करेंगे